प्रत्यक्ष तो विषय का ग्रहण होता है अवय विषय अर्थमात्र निर्भाष होने पर शब्द अनुमान निश्चि परिशुद्धि पर होने पर शौध अनुमान सहित तो अर्थमात्र निर्भाषा है इसमें बौद्ध लोग अवयवी अलग नहीं मानते हैं इसका निराकरण किया गया जो एक महान तो क्रियावान अनिश होता है अवैध से व्यवहार होता है और जो सूक्ष्म कहेंगे वस्तु नहीं अवैव तो परमाणु तो सूक्ष्म जो कि उपलब्ध नहीं होता है अविकल्प से अनुपलब्ध विकल्पहीन समाधि वितर्क समाधि का, समाध का विषय नहीं होगा तो उपलब्ध नहीं होता है अवैव यदि नहीं रहे तो जितने ज्ञान ही घट आदि सब अतरूप प्रतिष्ठा मिथ्या ज्ञान हो जाएगा प्राण सर्वम प्राप्त मिथ्या ज्ञान सब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा सुखों का ग्रहण नहीं होगा तो प्रण नहीं होता है तथा तो सम्य ज्ञान में पी के मुख्य समय ज्ञान तो कौन होगा जितने विषय सब ग्रहण होते हैं सब तो अवैध ही अवैध यदि नहीं और परमाणु का ग्रहण नहीं होता है तो विषय भाव समय ज्ञान में नहीं होगा यद यदुपलभ्यते तद अवैध न घातम जिस जिसकी उपलब्धि होती तो तो है वो सब अवैव अवैव है अवैध विशिष्ट है तस्मास्थि अवैवी योग महत्वादिव्यवहार व्यवहार का विषय होता है समापत्ति का समपत्ति का विषय होता है टीका निकल हाथा ये कहे अयथ अनुभव अन्भव सिद्धं तो अर्थ क्रियाकारी किसमें स्थूल पाठ है क्या स्थूलत्वाद अन्य किसमें है किसमें क्या स्थूलत्व करना पड़ेगा न स्थलाद अन्य जो लिखा है सत्वम स्थूलत्वाद अन्यत न स्थल पाठ है तो भाव प्रथा निर्देश करके स्थूल का स्थूलत्व करना स्थूलतवा टिप्पणी लेके देना स्थूलत यदि पाठ कहीं होगा स्थूलत तो ठीक है हिंदी अर्थ में वाले पुस्तक में हिंदी स्थलाद लिखा है मूल में हिंदी अर्थ वाला पुस्तक है ना मूल में स्थूलाद है मूल में क्या पाठ है आपके पास क्या पाठ है मूल में मूल नहीं अच्छा अच्छा हाँ ये टीका है ठीक है टीका नहीं तो स्थूला अन्यत तो पाठ है स्थूलत्वाद अन्यत न क्योंकि आगे दिया है स्वयं हेतु स्थूलत्म अपन जिस स्थूल नहीं सत्व भी नहीं रहेगा स्थूलत्व जितना ही रहेगा आत्मा नाह सत्य भी नहीं रहेगा यत्रम तत्र स्थूलत्व है स्थूलत्व नहीं रहेगा तो सत्य भी नहीं होगा इसके ऊपर पूरा विषय शंका करता है बहुत मत एक न स्थलतमे तो सप्तम स्थूलत ही सत्य नहीं है स्थूलत यदि सप्त होता स्थूलत नहीं रहेगा तो सत्य भी नहीं होता है सिद्धांत कहने का बनता है किन्तु बौद्ध लोग कहते स्थूलतमे गो सप्तम न तो सप्तम की एक मान्यता थे अपोह कहते हैं घटक तो क्या है घट में घटत्व नाम को कई पदार्थ जाती लोग नहीं मानते हैं तो क्या है अघट जागृति अघट भिन्न अघट भिन्न अघट भेद घटत्व तो सब घट में रहेगा घट भिन्न में रहेगा अघट का भेद कहाँ रहेगा घट में रहेगा तो घट में रहता है गाट में घट में घटत्व के अघट भेद क्या है घट भेद घट बिना का भेद घटभिन्न बिना जो उसका भेद रहेगा घट में तो अतद्व्यावृति अपरूप बोध है कहते हैं अतद्व्यावृति अतद व्यावृति न सत्य असत तद व्यावृति तदेद तो स्थूल सत्तम की असत्तो व्यावृति सत्य में सत का न सत्यसत असत्य व्यावृति असतो व्यावृति असत का भेद सत्व क्या है असत का भेद जैसे तो क्या है अगोभेद घटते अघट भेद सत्व है असत भेद अस्थौल्यम क्या है अस्थल्यवूति स्थौल्यम अस्थल्यबूति स्थौल्य हो जाएगा ये कहते हैं बौद्ध तो व्यावृत्य भेदाच व्यावृत भिद्य व्यावृत्त्य अस्थौल्य असत इत्यादि भिन्न पृथ्वी के भेद से पृथ्वी अलग हो गया तो भेद अलग हो जाएगा घट का भेद और पट का भेद अलग हो जाएगा असत्य का और असत। भेद और अस्थौल्य का भेद भिन्न भी नहीं क्योंकि अस्थौल्य और असत्य दोनों भिन्न नहीं व्यावर्त होता असत्य अस्थौल्य व्यावृत्य के भेद होने से व्यावृत्ति भी भिन्न भिन्न है भेद भी भिन्न भिन्न है इसलिए घट में जो असत्य तो का भेद है और अस्थल्य का भेद है वो एक नहीं क्योंकि व्यावृत्त तो तो हो गया असत्य और अस्थल्य व्यावृत्य वेदाच व्यावृत भिद भेद भी भिन्न भिन्न हो जाएगा प्रत्येक भिन्न भिन्न होने से एक स्थान में रहने पर भी प्रत्येक भिन्न भिन्न होने से भिन्न भिन्न हो जाएगा एक ही भूतल में घट का भेद है पट का भेद है पुस्तक का भेद बौद्ध भेद है एक नहीं घट पट आदि भेद से भिन्न होता है ठीक इसी प्रकार सत्य में जहाँ सत्य रहेगा वहाँ असत्य का भेद रहेगा अस्थल्य का भी भेद रहेगा तो एक साथ में दोनों का भेद रहने से दोनों समान नहीं है क्योंकि एक भेद का प्रत्येक असत्य जावृत्ति होता असत्य दूसरे भेद का प्रत्येक अस्थौल्यवृत्त हो गया अस्थौल्यवृत्त भेदाच जावृत्य विद्यंत भेद भिन्न भिन्न है अतः स्थौल्याभावी न सत्तव्याहसी तो यदि स्थौल्य सत्व एक होता एक की स स नहीं रहे तो सत्व नहीं रहेगा व्यापी व्यापक हो अथवा एक हो व्यापक नहीं रहे तो व्याप्य नहीं रहेगा एक यदि कहेंगे तो नहीं रहता किंतु ये नहीं सत्व अलग स्थौल्य अलग हो गया क्योंकि स्थल होगी अस्थल व्यावृत्ति अस्थौल्यवृत्ति सत्व होगी असत्यवृत्ति तो भिन्न भी न होगी अन्य अन्य स्थौल्य नहीं होने पर भी सत् काभाव नहीं होगा भगवत व्यावृति भेदा अवसाय विषय भेद यस्वस्था तस्भवस्था अविकल्प से प्रमाण से को विषय से निरूपयू भिद्धांति कहता है बौद्ध से पृष्ठ यहां प्रश्नवा भगव्याभेदा अवसाय विषयभेद व्यावृत्ति भिन्न भेद भिन्न भिन्न हो गया सत्य में असत्य की व्यावृत्ति अस्थल की व्यावृत्ति भिन्न भिन्न हो गया होने से अवसाय विषय निश्चय का विषय भिन्न भिन्न हो जाएगा स्थौल्य निश्चय का विषय स्थौल्य सत्व एक नहीं भिन्न भिन्न होगा किंतु योक का तो अवसाया निश्चय है तुभव से अविकल्प प्रमाण से को विषय यदपूर्वकास्तु अवसाया जिसके कारण निश्चय होता है घटपट आदि उसका जो अनुभव हुआ अविकल्प अनुभव हुआ विकल्पहीन समाधि में अनुभव होता है वह भी परमाणु का विषय कौन होगा घट जैसे नहीं मानेगी इसका निरूपण करूँ और परमाणु पुंज पूर्व इसी उत्तर देता है रूप परमाणु वही ही निरंतर उत्पादा अगृहित परम सूक्ष्मण तत्व रूप परमाणु पूरा किसी कहेगा निरंतर उत्पादा निरंतर उत्पाद हो ये शांत बस मानते प्रतिष्ण उत्पत्ति ना ज प्रतिषण उत्पन्न होने वाले रूप परमाणु यही घटक जिसको कहते वही रूप परमाणु है ये परमाणु तो परम सूक्ष्म तो कहते अगृहित परम सूक्ष्म जो परमाणु है जिन्हें जिनमें सूक्ष्मतत्व तो गृहित नहीं, तो नहीं। है तत्व गृहित नहीं ऐसे परमाणु कुंज है वही घट होता है ये चेत ऐसे पूर्व विशुक सिद्धांत उत्तर देता है अंत से गंधर संस्पर्श परमाणु वीर अंतरिता न निरंतरा निरंतर के रूप परमाणु की उत्पत्ति होगी घटने रूप जिस प्रकार है गंधर संस्पर्श सब है तो गंधर परमाणु रस परमाणु स्पर्श परमाणु है तो निरंतर उत्पादक कैसे होगा गंधरस स्पर्श परमाणु भी अंतरिता व्यवहित है गंध परमाणु रस परमाणु स्पर्श परमाणु तो अलग अलग परमाणु है केवल रूप परमाणु नहीं है न निरंतरा निरंतर नहीं तस्मा अंतराला ग्रह एक घन वन परमाणु आलम्बन सन अयम विकल्प मिस्थिति अंतराला ग्रह अंतराल से अग्रह अलग अलग है गंधर्व संस्पर्शादी रूप परमाणु का से चाक्य आप मानते हो यद्यमु सूचे तभी किन्तु गंधर्व तो सुस्पर्श परमाण का चाकू से ज्ञान तो नहीं होगा इसलिए अंतराल ग्रह नहीं हो ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो एक घन वन प्रत्यवत परमाणु आलम्बनासन अयम विकल्प मिथ्या किंतु ज्ञान होता है जैसे एक घन घन प्रत्यय ज्ञान होता है घन वन एक घन वनम, तो मिलकर के वृक्ष हो गया वन हुआ वो जैसे समुदाय को मिलाकर के घन अक्ष से ज्ञान होता है ज्ञान भी घट ज्ञान होता है वो जो उसका आलम्बन परमाणु आनेगी परमाणु आलम्बन सन अयम विकल्प ये तो मिथ्या ही है भ्रम ज्ञान होगा क्योंकि इसे कोई है ही नहीं परमाणु जो है निरंतर नहीं हो सकते हैं गंधर्व सस्पर्श परमाणु भी है इसलिए घन ऐसे घटा जो दिखता है ये तो भ्रम ज्ञान होगा मिथ्या तत्प्रभा विकल्पा न पारंपरेना वस्तु प्रतिबद्धा उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार से विकल्प जितने ज्ञान होगी साक्षात तो नहीं परम्परा से भी वस्तु को संबंध नहीं करेंगे कभी स्मरण होता है स्मरण साक्षात वस्तु को विषय वस्तु संबंध नहीं अतीत का स्मरण होता है साक्षात वस्तु के साथ स्मरण का संबंध नहीं होने पर भी परंपरा से संबंध होता है क्योंकि स्मरण का कारण संस्कार संस्कार का कारण पूर्वानुभव पूर्व अनुभव का विषय होता है पूर्व विषय इस प्रकार परम्परा से स्मरण का भी विषयता संबंध तो हो सकता है किंतु यह जो घट ऐसे ज्ञान हुआ ज्ञान का आलम्बन जैसे परमाणु कहेंगे परमाणु जगहित है किंतु एक घन ऐसे ज्ञान होता है भ्रम ज्ञान है तो उसका विषयता संबंध नहीं होगा पारंपरिका साक्षात्ता नहीं परंपरा से वस्तु प्रतिबद्ध वस्तु संबद्ध नहीं यु कृतस्त अवसित सत्व से अनवैवत्व साधकत्व उससे अवसित अनिश्चित जो सत्व ज्ञान हुआ ज्ञान से निश्चय हुआ सत्यम आप व्याप्ति बताते य तत्वम सत्व अनैवत्व का साधक होगा यथ सत्तम तथा निरवैवत्वम ऐसी व्याप्ति पूर्व पिछले कल काल कही थी कल के पाठ में आया था वो सत्व ही पहले निश्चित जो निश्चित हुआ भ्रम है विषय के साथ संबंध नहीं है भ्रमज्ञान का विषय ऐसे जो निश्चित सत्व हुआ वो निरवत्व का साधक कैसे बनेगा तस्मा अविकल्प से प्रामाण्य से प्राण्यता तदनुभ मन स्थल सत्व अविकल अवशेय अकामया अकामयता व्यपेय अविकल्प से प्रत्यक्ष से प्रामाणिकता विकल्प रहते तो जो प्रत्यक्ष होता है विकल्प ही न प्रत्यक्ष समाधि से ज्ञान होता है वस्तु का ज्ञान होता है घटादि विषय ग्राह्य मात्र को जो ज्ञान होता है उसको प्रमाण जो मानते हैं मानोगे तो उसके द्वारा अनुद्वमान वस्तु को, को मानना अर्थ को मानना पड़ेगा तब तो अनुयम से स्थल्यव उस स्थौल्य ज्ञान होता है वही तत्व है अविकल्प अवश्य अविकल्प विकल्प रहित तो प्रत्यक्ष का विषय विकल्प है न अवश्य इच्छा नहीं होने पर मानना पड़ेगा अकामता अकामयता अकामयता अभिव्यन न ही इच्छा आने वाले को भी मानना पड़ेगा विषय है नहीं तो ब्रम्भ ज्ञान हो जाएगा जितने ज्ञान तथा तद बाधमान सप्तम आत्मा अपबाधे त यदि निर्वेग है तो सत्य तो निर्वेग सावे नहीं मानेगी निरवैव कहेंगे तो पर सत्व ही तो सिद्ध नहीं, तो नहीं हुआ सत्व सिद्ध अनवैवत्व का साधक नहीं होगा सावे सवयवत्व है तो सत्य भी सिद्धा नहीं होगा तब उसका बाध करोगे निर्वेग नहीं मानोगे तो सत्य भी सिद्धा नहीं होगा सवैव है तो सब हो तो निरवैव होना चाहिए निरवयत्व का साधक नहीं होगा इसलिए ज्ञान का विषय यदि सावयव को निराकरण करोगे सत्य भी सिद्ध नहीं होगा स्थौल्य ही सत्य है स्थौल्य दिखता है उसका बाध करोगे सत्य भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि स्थौल्य ही सत्य सत्य होगा तब बाध मानू स्थौल्य नहीं मानोगे घट अवैव नहीं मानोगे तो घटवु वस्तु का सत्य भी सिद्ध नहीं होगा आत्मा निर्वायप परम सूक्ष्म परमाणु वो विजातीय परमाणु अंतरिका अनुभव विषय व्याहतमंगीकरण ये तो पहले आपने कहा परमाणु कुंज ग्रहण होते हैं जो कि है किंतु घटने केवल रूप परमाणु रूप तन्माता नहीं गंधर असस्पर्श भी है तो विजात्य परमाणु से व्यवहित है अनुभव के विषय होते हैं जो कहते हो वो ठीक नहीं व्यासम अंगीकरण का मानना व्यास दोषयुक्त है निरंतर अनुभव होता है किंतु चाक्षस प्रत्यक्ष का विषय पर प्रमाण नहीं होते हैं तदिदम समुटके लिए कहा यवस्तु का सत्य स भाष्य माया यवस्तु का सत्य सूक्ष्म कारणम अनुपलब्ध अविकल्प से समाधि अविकल्प समाधि का विषय सूक्ष्म नहीं होता है और प्रत्यय विशेष घटना भी कोई है नहीं अवस्तु को सब प्रत्यय विशेष निर्विकल्प से विषय थी प्रत्यय विशेष समुदाय अनुप्रतय समुदाय निर्विकल्प समाधि का विषय जो मानते उसके भी कहा तो सब भ्रम होगा संतोतरी सूक्ष्म परमाणु निर्विकल्प विषय इतना सूक्ष्म परमाणु ही निर्विक्रो ज्ञान का विषय मानो तो, तो भी नहीं बनेगा सूक्ष्म से कारण अनुपलभ्य अभिकल्प समाधि के द्वारा उपलब्ध नहीं होता है सूक्ष्म जो कारण परमु सूक्ष्म से कारण परमाणु रूप घट का कारण ही तो उपलब्धि का विषय नहीं सूक्ष्म अनुपलभ्य अविकल्प विकल्प रहित प्रत्येक का सविकल्प अनुमान आदि ज्ञान से तो विषय होगा अभिकल्प ज्ञान का विषय नहीं है तस् अवयव अभाव हेतु हो अवय जब नहीं है अतद्रूप प्रतिष्ठा मीचा ज्ञान अवयव जब नहीं है अवय भी तक तो अनुभव होता है सर्व तो नहीं सर्व अनुभव होता है तो भ्रम ज्ञान रजत नहीं होने पर रजतः अनुभव हो तो भ्रम ज्ञान अतद्रूप प्रतिष्ठम तदरूप में प्रतिष्ठा नहीं है जिस रूप का ग्रहण होता है उस रूप से नहीं रहता है विशेष अवयवी जग नहीं है अवय अभात हेतु भ्रह ज्ञान हो जाएगा क्योंकि अतष्ठ मीठा ज्ञान विपरीत इस लक्षण में सर्वधम एवं प्राप्त मीठा ज्ञान हो जितने ज्ञान तब भ्रम ज्ञान होगा यह स्थौल्यावलंबन य तदिष्ठान सत्वालंबन इतना स्थौल्यों को विशेष करने वाले ज्ञान हो स्थौल्य का अधिष्ठान सत्वालंबन सत्व सद्वस्तु ही घट आदि हो सत्व को विषय करने वाले ज्ञान स्थूलत्व तो के विषय करने वाले ज्ञान सब ब्रह्म ज्ञान ही होगा कोई स्थूल वस्तु तो नहीं अवय नहीं मानोगे तो न एता बता दी न ज्ञान आत्मनिमिथ्या तो अन्य वस्तु ब्रह्म ज्ञान हो जाए आत्म विषय ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही सब ज्ञान ब्रह्म के से घटपट आदि अवय है उसको हम नहीं मानेंगे अवै दिखता है घट एक दोस्त को भ्रम ज्ञान कह सकते हैं क्योंकि वो घट आदि अवयवी है किंतु आत्मा का जो ज्ञान होगा वो तो अवयवी नहीं है अवय नहीं होते निरवय ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो भ्रम ज्ञान कैसे होगा आत्मनि मिठा ज्ञान नहीं होगा तस्वैव न प्रकाश आत्मा का अवैध बान तो नहीं होता है घट का स्थल्य सब अवैध न प्रकाश वाण होता है अरुण स्थूल नहीं मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान होगा किन्तु आत्मा का जो भान होता है अवैवित्व नहीं होता है आत्मा अवैध निरवैवे अवैवित्व नहीं होता है इसलिए आत्मा का ज्ञान तो स्टार्ट होगा इसलिए भगवान भाषिका ने कहा मिथ्या ज्ञानमिति नीति प्रायण सर्वमेव प्राप्त मिथ्या ज्ञान हो दिया जितने अवैविका ज्ञान सब भ्रम ज्ञान होगा आत्मा आदि निरैव का ज्ञान तो भ्रम ज्ञान नहीं है किन्दु अवैव का ज्ञान जितने सब भ्रम ज्ञान हो जाएगा प्रायण का न न किम यता बताती चलो अवैव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान हो गया तो क्या आप पति है तब तो कहते तदाच सम्य ज्ञान में किम क्या स्थूल ज्ञान अवैव ज्ञान का तो मिथ्या ज्ञान हुआ तो भट्ट पुस्तक हस्ती गऊ ये सब ज्ञान का विषय ही नहीं रहा स्थूल वस्तु तो ऐसे अवैव ज्ञान समय ज्ञान के भी कई नहीं रहा जितने स्थल वस्तु है यद्य उपलब्ध है तब तक अवैवित्व नाक्रा अवैवित्वयुक्त है तत्वादि ज्ञान हमसे तो मिथ्या तथा सत्वादि हेतु कम अनैवित्व आदि ज्ञान होते मिथ्या है सत्व ज्ञान यदि भ्रम ज्ञान हो गया और के हेतु बना करके जो निरैविक ज्ञान कर दे सब सत्य वो निरवैव जैसे ज्ञान ज्ञान विज्ञान तो को तो दृष्टांत बना करके यत अनवय यह अनुमान कर तो हो पहले सत्व यदि सत्व का ज्ञान मिथ्या हो गया सत्व के हेतु बना करके अवैवी अनवय निरवयत्व तो ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा धूम ज्ञान सम्यक हो, हो तो धूम का हेतु बना करके वन ही ज्ञान सम्यक होगा यदि धूम ज्ञान तो मिथ्या ही कहीं अवयवी धूम नहीं परमाणु धूम प्रत्यक्ष नहीं होगा अविकल्प निर्विकल ज्ञान का विषय नहीं होगा तो फिर धूम हेतुक व ज्ञान भी हो जाएगा इसी प्रकार सपवादि हेतुक अनवैवान होगा तस्या निर्विकल्प गोचर स्थूल में व्यवत्या होता है निर्विकल्प ज्ञान का विषय निर्विकल्प निर्विकल्प गोचर कल्पा में निर्विकल्प गोचर स्थूल में अवसर त्याय निर्विकल्प का विषय होता है जो स्थूल वस्ती हाँ निरविकल्प अगोचर अविकल्प ज्ञान के का विषय नहीं होता आपके आप मतिका हमको तो ज्ञान होता है स्थूल आपको तो निर्विक्ल ज्ञान का विषय नहीं होता है तो ही तो विषय हुआ स्थूल में अवसरत्या विषय होता है निर्विक्लो ज्ञान के द्वारा हमारे मत में स्थूल विषय होता है सत्य नाथ की आपकी मतिका नहीं तो तात्पर्य इस तात्पर्य इस अर्थ इसे इसलिए वस्तु यदि नहीं है विषय भात यद तो अवैध भी समय ज्ञान कैसे होगा पुरानी पुस्तक निर्विकल्प निर्विकल गोचर है निर्विकल्प गोचरे आकार कटा तो काट दो निर्विकलता गोचर काट दो निर्विकल्प गोचर क्योंकि निर्विकल ज्ञान का विषय हम मानते स्थल कि किंतु आपकी मतिका है निर्विप्लव ज्ञान का जो विशेष फूल आपकी मतिका नहीं यदि नहीं जो पर विषय होता है तो ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ेगा विषय विषया तो इत्रता, विषय भाव क्यों क्यों तो जो जो उपलब्ध होता है तो अवय भी तो नहीं उपलब्ध होता है अवयव धर्म विरोध परिणाम वैचित्र्य भेदाभेदन से उक्त उपपत्ति अनुसारण उद्धर से वे के सर्व रमणी अवै भी धर्म अवय में जो धर्म विरोध परिणाम वैचित्र्य परिणाम भिन्न भिन्न होता है अरे बताया भेदावेदना परमाणु से भेद भी अवेद भी होने से धर्म भिन्न भिन्न धर्म हो सकता है भेदा भेदावेदन से उक्त उपपत्ति अनुसार पहले जितनी दी उसके अनुसार जो विरोध है उसका उद्धार करना अर्थात कथनचित भेद कथनचित अभेद है इसे बताया था कार्य कारण से भिन्न नहीं है अत्यंत अभिन्न नहीं तो जो भेदा भेद अभेद होने से कुछ परिणाम वैचित्र है और भेदा, भेदा भेद भी इसलिए कि अवैव में अलग अलग जो धर्म है अवैव धर्म में विरोध होता है उसका उद्धार किया जा सकता है क्योंकि परिणाम भिन्न भिन्न है अरे भेद अभी अभैद भी घटने कपाल तो है मृत्यु में तो नहीं तो घटने नहीं इसी प्रकार भेद अभेद होने से जो विरोध का उधार हो जाए थे सर्वम रमणीयम अभी अवयवी है वो हो गया निर्विकल ज्ञान का विषय हुआ ये हो गया अर्थ शब्द ज्ञान ऐसे विकल्प तो रहित अर्थमात्र निर्भाष जो ज्ञान हुआ वह तो निर्विकोल ज्ञान का विषय हुआ निर्वितर्क समाधि का विषय हुआ निर्वित समाधि का ही एक सविचारा निर्विचारा तो सूक्ष्म एक तयया एव समापत्या सविचार निर्विचारा जैसे सवितर्क निर्वितर्क बता गया सविचार निर्विचार पहले आया था का विचार अस्मिता और के विचार आनंदात्मक का अनुगत के विचार के बाद आनंद के विचार वितर्क और विचार ये पहले का का का विचार कहा था अब तो निर्वितर्क का दो बताया इसी प्रकार सभीचार निर्विचार ही होगा वितर्क विचार ने स्थूलों को लेकर कहा था वितर्क और विचार में था सूक्ष्मों को लेकर के तो स्थलों को लेकर निर्वितर्क सभी हुआ और सूक्ष्म को लेकर के सभी निर्विचार समापत्ति हो जाएगी सूक्ष्म विषय स्थल विषय है सवितर का निर्भितर का दो समापति कही सभी तर का निर्भित का और स्थल का विषय करने वाली समापति है, क्योंकि वहां पहला आया था वितरक विषय का और विचार है सूक्ष्म विषय का पहले कहा था स्थल विषय का जो समापत्ति सभी तर का निर्भित कह देने से इसी समापत्ति से व्याख्या से सूक्ष्म विषय जो समापति है सभीचारा ये भी व्याख्या था इसकी भी व्याख्या होगी सविचारा निर्विचारा में सविचारा में सूक्ष्म विषय वस्तु है निर्विचार में विकल्प है और निर्विचार में विकल्प रहता कि है किंतु सूक्ष्म विषयता है सूक्ष्म त्र भूत सूक्ष्म अभिव्यक्त धर्म के देश काल्ताुवावच्छिन्नसु या सपत्ति तो सा सबारा की उच्य से सचारपत्ति भूतसूक्षु भूतसूक्षों को विषय का निवार अभीव्यक्तर्मकेशु अभीव्यक्तर्मयेषा भूतसूक्षा तेज अभिव्यक्तर्मकेश धर्म कार्य अभिव्यक्त हुआ देश काल निमित्त काल्त्तावच्छिशु वो भूतसूक्षों के देश काल काल्ता अभव विचिष देश काल निमित्त जो अनुभव अनुभव सुख है नहीं ऐसे सुख सूक्ष्म वस्तु में जो समाप्ति है उसको कहेंगे सभी चारा उसमें देश काल निमित्त अनुभव है ठीक टीका अभिव्यक्त धर्म के सो कहा अभिव्यक्त धर्म यही परमाणु भी भूत सूचे वो अभिव्यक्त धर्म का धर्म है घटादी धर्म तो परमाणु सूक्ष्म में घटाधिक कार्य धर्म हे अभिवक्त हो गया सूक्ष्मभूत से अभिव्यक्त घटादिधर्म ये ते तथा भूत सूक्ष्म है घटादिधर्म उपगृहिता घटादिधर्म तो से युक्त घटादिधर्म विशिष्ट है देश काल निमित्त अनुभव अवश्य सूक्ष्मभूत से देश है उपरी अध पाश्वादि उपरी अधन के पार्श्व आदि दे साल हो, हो गया वर्तमान अतीत अतीतादिवर्तमान निमित्त हो गया पार्थिव से परमाणु गंध तन्मात्र प्रधान पंच भी उत्पत्ति पार्थिव परमाणु की उत्पत्ति परमाणु सूक्ष्म है उसका कारण भी गंध तन्मात्रा है गंध तन्मात्रा भी पन्मात्रा पांच तन्मात्रा है परमाणु ही तन्मात्रा नहीं तन्मात्र अपीकृत भूत के स्थान है परमाणु की उत्पत्ति होती है न्याय मत में तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम अवयव है किंतु सांख्य मत में मानते हैं ग्रंथ तन्मात्रा से परमाणु की उत्पत्ति होती है परमाणु की उत्पत्ति होती है जैसे हम पंचीकृत भूत की उत्पत्ति मानते हैं इसी प्रकार वो मानते हैं किंतु केवल ग्रंथ तन्मात्रा से परमाणु पृथ्वी परमाणु की उत्पत्ति नहीं होती पार्थिव परमाणु तो में गंध तन्मात्र अधिक है अन्य तन्मात्राधि है रूपर स्वगंधस्पर्श शब्द सब जैसे वेदांत मानते हैं तो उनमें भेद है वेदांत का प्रत्येक परमाणु में पृथ्वी जल तेज वायु जो हो सर्वत्र पांच पांच भूत मानते हैं किन्तु ये मानते पृथ्वी में पांच भूत हैं जल में पृथ्वी को छोड़कर चार भूत है तेजे हैं पृथ्वी जल के स्वरूप तीन है एक मानते अभी तुम्हें कहेंगे पार्थिव प्रमाणित उत्पत्ति होती किससे गंध प्रधाने प्रथा ने पंचतन मात्र उत्पत्ति पांच तन पांच तन्मात्र गंध रस रूप स्पर्श शब्द पांच तन्मात्रा से पार्थिव प्रमाणित उत्पत्ति होती उन तन्मात्रा में गंध तन्मात्र आदि कहे गंध तन्मात्र प्रथानेभ्य उत्पत्ति होती एवं आप्य से परमाणु जल परमाणु तुस्पत्ति कैसे गंध तन मात्रा छोड़ देना अब आगे चार तन्मात्रा गंध तन मात्रा होगी और कितने तन मात्र रहेंगे चार उसमें प्रधान होगा रस तन मात्रा रस तन्मात्र प्रधान है जो चतुर्भ्य चार्मात्रा से उत्पत्ति होगी जल परमाणु एवं तेजस से परमाणु तेजस तैदम तैजतम तैजा उसकी उत्पत्ति है भी तरह गंधर्व छोड़ जाता और कितने रूप तन्मात्र रूप आगे स्पर्श शब्द रूप तन्मात्र अधिक है एवं आय परमाणु और गंधादि तन्मात्राहीनाभ्या स्पर्श प्रधानाभ्यास है। से? दो उसमें गंधरस रूप गंधरस गंधरस कहा गया हाँ गंध रूप तन्त्र होगा एवं बाहु के सुधाद तन्मित नियम गंध रस रूप तीन तन्मित स्पर्श शब्द ते बाई की परमाणु की एवं आकाशपरमाणु की उत्पत्ति होगी न आकाश भी परमाणु मनते नावत शब्द तन्मे एक तदिद निमित्त भूतसूख्या ये भूतसूक्षों का निमित्त हुआ स्वतंत्रमात्र सेम्भूत बनते हैं एक देश काल्त्ता अनुभव देश निमित्त तो का अनुभव होता है तेन तेनाविन्नसु अनुभवयुक्त है न अनुभूत विशेषाण बुद्धि विशेष उपजाते है विशिष्ट ज्ञान जब होता है विशेषण का अनुभव नहीं तो विशिष्ट का ज्ञान नहीं होता है दंडी पुरुष ऐसे बुद्धि होती है है विशेषण पुरुष है दंड ज्ञान नहीं होगा तो दंड पुरुष बुद्धि नहीं होती है विशेषण अनुभूत विशेषणा बुद्धिर विशेष उपजाए उपजायते उसमें अविशेषण अगृहित अविशेषण बुद्धि विशिष्ट से उपसंक्रांति ऐसे कहते हैं विशेषण का ज्ञान नहीं होगा तो विशेषण युक्त विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा अननभूत विशेषण बुद्धि अनुभूतम विशेषणम यही आबुद्ध्या जिस बुद्धि का विषय विशेषण नहीं होगा ऐसे बुद्धि विशेष्य को विषय नहीं करेगी मतलब विशेषण युक्त विशेष को विशिष्ट को विशेष्य न हो जाते विशेष्य क्यों होगा कोई विशेषण होने पर उसको विशेष्य कहेंगे तो जब तक विशेषण का ज्ञान नहीं हो विशेषण विशिष्ट विशिष्ट का, तो तो का ज्ञान नहीं होगा इसलिए देश कालुक्त अनुभव विशिष्ट हो गया भूत सूचना देशकाल काल निमित्तों का अनुभव नहीं होगा तो देशकाल निमित्त विशिष्ट बूथ सूचों का भी अनुभव नहीं होगा नवितर्कया सह कि सारूप्यम सबिचारा इत सर्क समाज और सबचार दोनों में क्या सारूप्य सादृश ताष्य में तकबुद्धि निर्गा्य न उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्म आलम्बनीभूतम समाधि प्रज्ञाएं उपतिष्ठते ये जिस प्रकार सभी तर का समाधि प्रज्ञा का विषय एक बुद्धि का विषय होता है इसी प्रकार यहाँ तत्रापि एक बुद्धि है एक बुद्धि का विषय उदित धर्म विशिष्ट उत्पन्न होने वाला धर्म घटादे धर्म विशिष्ट उदितय जो अनुभव होता है भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूत होता है विषय होता है सामाजिक प्रज्ञा में उपस्थित होता है टीका नहीं पार्थिव ही परमाणु पंचत प्रत्यात्मा एक बुद्धि निर्गा पंचत कार्यकरण पंचतन्मत्र प्रत्यात्मा पंचतन्मात्र का प्रत्य समूह एक बुद्धि निर्गाय पाते प्राण एक बुद्धि के विषय होता है एवं आप्या जल प्रमाणु तेज प्रमाण सब जल प्राण कितने तन्नात्र बनेगा चार गंध तन्नात्र शुरू करके चस्ु त्रि द्वि एक आत्मा तन्नात, तन्नात्मा तन्नात्र आत्मा को कौन होगा भाई, भाई प्रण त्रि आत्मा को तेज एक तन्नात्र है एक बुद्धि आकाश एकग्रह्यादित एक बुद्धि का विषय इसी प्रकार सूक्ष होते हैं उसे में दिया एक बुद्धि बुद्धिग्राह्यम एवं उदित धर्म विशिष्ट उदित का च वर्तमान धर्म उदित धर्म वर्तमानधर्म तेज वर्तमान धर्म विशिष्ट है एक अत्रतस्मृति आगमानुमानिकेद सूचित इसे क्या संकेत तो शक्ति शब्दार्थ संबंध स्मृति आगम अनुमान विकल्प का अनुबेद आगम अनुमान विकल्प का संबंध सूचित ये सभीचार समाधि में केव आगमानुमान का विकल्प तो विचिट है जैसे पहले सभी तर्क में कहा था फूल आगम अनुमान स्मृति आदि विचित है सभीचार इस प्रकार जैसे निर्वितर का है केवल वस्तुमात्र निर्ग्रह है अन्य स्मृति परिशुद्धि होने पर ऐसे निर्विचार भी होगा शिक्षण विषय होगा किन्तु आगमानुमान विकल्प रहित होगा निर्विचार सभी होता है आगमानुमान आदि से युक्त होता है नहीं प्रत्यक्ष ने स्थले दृश्य माने परमाणु प्रकाशनते प्रत्यक्ष देखेंगे स्थूल वस्तु परमाणु का प्रकाश परमाणु का ज्ञान नहीं होता है तो परमाणु का निश्चय कैसे होगा अपितु आगमानुमानध्यान इसलिए आगमानुमान युक्त होता है तस्मापन्नम अस्या संकीर्ण स्थमित इसलिए समाधि समापति संकिर्ण है अनुमान शब्दादि से युक्त होता है आगमानुमान से युक्त होता है मिश्रित होता है निर्विचार किंतु केवल तो के वस्तुमात्र का है अन्य कुछ नहीं सूक्ष्म से प्रत्यक्ष है या सर्वथा निर्चार शादीता व्यपदेशधर्मावचनु सर्वधर्मातिधर्मात्मक सामपत्ति सा निर्विचारा उच्य है निर्चार के लिए आगे है सर्वथा व्यपदेश शादीता व्यपदेशधर्मावचनु सर्वत शांत शांत है शांत और आगे उदित उदित अव्यपदेश धर्म अनुच्नेस वर्तमान व्यपदेश्य, व्यापेश न्यापदेश्य व्याप के के आदेश चाहिए मैंने योग बना शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुच्छेस शांत उदित अव्यपदेश्य सम्यक अनविछिन्न है सर्वस्व देश अनुभव से रहित और उसमें धर्म शांत उदित अभ्यपदेश शब्द प्रयोग है धर्म से अवच्छिन्न अनवचिन्न है ये कोई धर्म उसमें वर्तमान आदि देश कला संबंध नहीं शांत अतीत के लिए उदित है वर्तमान के लिए अभ्य प्रदेश भविष्य के लिए शांत उदित अव्यपदेश्य अतीत शांत अतीत उदित वर्तमान और अव्यपदेश भविष्य ये सब अतीत वर्तमान काल कालधर्मस्थ सर्व रहते सर्वधर्मापातिधर्म से युक्त वर्तमान आदि संबंध में सर्वधर्मात्मक सर्वधर्मात्मक सभापति ठीक है उच्यते टीकानेर्व सर्वतः सर्वथा सर्वेण नीलपितादि प्रकार नीलपितादि प्रकार से सर्व रूप से निर्वितर का भी कहीं आत्मन सार निर्वितर का निर्विचार है सर्वतः सार्विभतः तस्वीर प्रत्यय होता है ये सर्व में तस्वीर प्रत्यय हो जाता है कोई सूत्र है तस्वीर प्रत्यय का निकले सर्वृत्ति में पंचम सी ये पसवी तो तो में गया? है? हो जाएगा पंचम आदि लघु कम दिवे है ये सोचते बोलते पुराने विद्यार्थी ये सिद्धांत पढ़े इसलिए बताते हैं ये नहीं ये लघु कम दिवे है लघु कम दिवे अंतिम आएगा यार जो अंतिम तक तो नहीं पहुंचा लोग जो पूरा कर दिया तो कैसे बताएगा पूरा ही हो गया जो नहीं पढ़ा वो नहीं बता पाएगा किंतु अंतिम में आता है जिसने पढ़ कर पूरा कर दिया भी कहकर बताएगा आद्याधिव्य सत्य रूप संख्यानम अंतिम आता तो अद्वित प्रश्न आद्याधिव्य सत्य रूप संख्यानम आदित बनता है, है। आदोित आदित यह जो ससी प्रत्यय है किसी विभूति से हो जाता है उसको कहते सार्व विभत ससी जैसे तथ्य आदि तदात मध्य सम सिद्धांत कौन ये पहले आता है आदित आदो ही आदित आदि से तस्वी प्रति हो जाएगा आदित्य इसी प्रकार यहाँ सर्व से तस्वी हो गया सर्वत ये किसी भी विभूति में हो जाता है आदि आदि व तस्वीर तर को संख्या किसी भी विभूति से हो जाता है सार्व विभूत तसी तो सर्वत का तो सर्वे ही सर्वतः सर्वे ही काल निमित्त अनुभव क्या था? सर्वे ही, ही। देश काल्त्ता अनावश्य न देश कालमित अनुभव से अवश्य नही अवश्य न होगा तो हो जाएगा सभी निर्विचार सामते हैं तदन स्वरूपेण काला अनुदित से परमाणु कालावच्छेद नहीं होगा काल विचित नहीं देश काल अचित है ऐसा अनुभव होगा निर्विचार सामति का अनुभव है तो सार तो धर्म भट तो धर्म के द्वारा होगी नहीं क्योंकि शांत तो उदित व्यपदेश धर्म शांत उदित अव्यपद धर्म कर्म से वर्तमान अतिता तो शांत तो होगी शांता का अथ अतिता उच्चे है वर्तमान अव्यप्रदेश भविष्य धर्म तेरह अनवच्छिन्ही उससे रही था कपमे न पहले ये अनवच्छिन्ना धर्म ही परमाणु ईश्वर विचार है